श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद इसी बीच कलकत्ते के मैकिनन, के मैकिनन मैकिनजी दफ्तर में एक जगह खाली हुई तारकनाथ ने मित्रों की सलाह पर वहां नियुक्ति ले ली तथा कलकत्ते में एक संबंधी के यहां रहने लगे यह मकान केशव सेन के लीली काटेज कमल कुटीर के निकट अवस्थित होने के कारण तारकनाथ नियमित रूप से ब्राह्म समाज में आने जाने लगे तथा तो उपासना आदि में भाग भी लेने लगे परंतु समाज की नियमबद्ध उपासना से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी उन्हें यह बिल्कुल उथला सा प्रतीत होता था अतः रात को घर लौटकर वे अश्रुपात करते हुए ईश्वर के समक्ष अपने हार्दिक आकुलता व्यक्त करते थे हे प्रभो मुझे सही मार्ग दिखाओ छुट्टियों में वे घर जाते थे परंतु नित्यकाली देवी के भरण पोषण के अतिरिक्त अन्य कोई भी उत्तरदायित्व तो स्वीकार नहीं करते थे परिवार के एक संकटकालीन क्षण में विवाह करके उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया था किंतु वे अपना आदर्श नहीं त्याग सकते थे उन्होंने सहधर्मिणी को अपना मनोभाव बतला दिया था वे स्वयं को सारे माइक संपर्कों से मुक्त रखते थे तारकनाथ जिन संबंधी के घर में निवास करते थे वे थोड़े दिनों बाद अपना मकान बदलकर शिमला मोहल्ले में रामचंद्र दत्त के मकान के निकट चले आए तारक भी वहीं आकर रहने लगे अठारह ईस्वी के अंतिम भाग में एक दिन राम बाबू के मकान पर परमहंस देव के शुभागमन का संवाद पाकर तारक वहां उपस्थित हुए वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमरा लोगों से भरा हुआ है और सभी उत्सुक होकर ठाकुर के वचनामृत का पान कर रहे हैं भीड़ के बीच से होकर वे आगे बढ़े और देखा कि ठाकुर भावावस्था में हैं तथा स्वर में में पूछ रहे हैं मैं हूं? किसी ने कहा राम के घर ठाकुर कहकर चुप हो गए कुछ देर चुप रहने के बाद वे समाधि तत्व का वर्णन करने लगे तारक का मन आनंद से नाच उठा जिस चीज को जानने का उनके मन में इतना आग्रह था आज प्रत्यक्ष अनुभूति संपन्न ठाकुर के आचरण तथा वाणी द्वारा उसी का ज्ञान प्राप्त हुआ। वार्तालाप की समाप्ति पर तारक जब घर लौटने लगे, तो राम ने उन्हें रोक लिया और प्रसाद ग्रहण कराया देव मानव के प्रथम दर्शन पर ही तारकनाथ का मन प्राण उनके चरणों पर न्यौछावर हो गया वे उनके पुनः दर्शन के लिए व्याकुल हुए और दक्षिणेश्वर अपने एक सहकर्मी से परामर्श करके शनिवार को दफ्तर में छुट्टी होने पर वहां जाने का निश्चय किया नाव में दक्षिणेश्वर पहुंचकर प्रथम वे मित्र के मकान पर गए फिर शाम को काली मंदिर पहुंचे सूर्य अस्त होने के साथ ही उद्यान में अंधकार की तरल छाया सर्वत्र फैलने लगी मानो अज्ञात कोई धीर पदक्षेप के साथ बढ़ा चला आ रहा हो ठाकुर पश्चिम और के गोल बरामदे में खड़े गंगा की ओर ताकते हुए मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे तारक ने आकर आवेगपूर्वक प्रणाम किया ठाकुर पूर्वक पूछा क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा था तारक ने राम बाबू के मकान पर हुए दर्शन की बात कही ठाकुर ने राम बाबू का कुशल मंगल पूछा फिर तारक को साथ ले कमरे में प्रवेश कर छोटे तकत पर बैठ गए ठाकुर को देखते ही तारक को लगा मानव वे मां है मन में यह विचार ही नहीं उठा कि वे पुरुष हैं या नारी कमरे में प्रवेश करते ही साक्षात बुद्धि से उन्होंने ठाकुर की गोद में अपना सिर रखकर पुनः प्रणाम किया और ठाकुर भी उनके सिर पर हाथ फेरने लगे मानव वे उनके कितने अपने हो? ठाकुर के नेत्रों से करुणा का भाव झड़ रहा था इसी समय सभी मंदिरों से घंटे घड़ियाल बज उठे और आरती होने लगी ठाकुर भावाविष्ट हो लड़खड़ाते हुए मंदिर मंदिर की ओर चले तारक ने भी यंत्रचालित के समान उनका अनुसरण किया ठाकुर ने पूछा तुम साकार मानते हो या निराकार तारक ने उत्तर दिया मुझे निराकार ही अच्छा लगता है ठाकुर ने केवल इतना ही कहा शक्ति को मानना चाहिए मंदिर में पहुंचकर ठाकुर ने काली माता को प्रणाम किया तारक के ब्राह्म संस्कार ने पहले तो बाधा दी परंतु युक्ति के यह समझा देने पर कि ब्रह्म यदि सर्वव्यापी है तो प्रतिमा में क्यों न होंगे उन्होंने भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया प्रणाम के पश्चात ठाकुर अपने कमरे में लौट आए तारक जब विदा लेने लगे तो ठाकुर ने उनके रात को वहीं रह जाने के लिए का अनुरोध किया तब तारक ने कहा कि पहले से ही उनके मित्र के घर उनके रहने की व्यवस्था हो चुकी है इस पर ठाकुर ने प्रसन्न वजन से अनुमोदन किया वचन का पालन करना चाहिए सत्यवचन कलिकाल की तपस्या है थोड़ी देर मौन रहकर वे पुनः बोले ठीक है कल आना तारक के मन प्राण श्री रामकृष्ण के चरणों में अर्पित हो चुके थे लोग व्यवहार के नाते दूसरे दिन दोपहर तक का समय किसी प्रकार मित्र के घर पर बिताने के बाद संध्या के पूर्व श्री रामकृष्ण देव के समीप पुनः आए ठाकुर ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया तथा रात में उन्हें अच्छी तरह प्रसादी पूरियाँ आदि खिलाने के पश्चात दक्षिण के बरामदे में सोने की व्यवस्था कर दी हर्षातिरेक से तारक को उस रात नींद नहीं आई आधी रात को उन्होंने देखा कि भाव में विभो ठाकुर दिगंबर से टहल रहे हैं और मन ही मन कुछ कह रहे हैं फिर बरामदे में आकर उन्होंने स्पष्ट अस्पष्टवाणी में कहा अजी, सो गए क्या तारक तुरंत ही उठ बैठे और कहा नहीं महाराज सोया नहीं आदेश मिला थोड़ा राम नाम सुनाओ तारक राम नाम गाने लगे इस प्रकार दिव्य आवेश में रात बीत गई प्रातः काल तारक निदा लेने लगे तो ठाकुर ने कहा फिर आना अकेले